ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्म के बिखरे मोती परमात्मा का अपने भीतर साक्षात्कार करना पहला कदम है उसके बाद हम उसका दूसरों में भी अनुभव करते हैं तब तक एक नया दृष्टिकोण एक नई सहानुभूति उत्पन्न होती है अपनी मानसिक क्षमताओं के प्रशिक्षण से इच्छा शक्ति सफल होती है इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को समन्वित करना चाहिए प्रार्थना ध्यान कर्तव्य पालन और संयम द्वारा उनके परे जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है मनुष्य कई प्रकार के होते हैं लेकिन सभी का लक्ष्य एक है आत्मा के परमात्मा के साथ संबंध को जानना और अंततः उनके ऐक्य की अनुभूति करना निस्वार्थ कर्म परमात्मा की प्राप्ति है तो एक सीढ़ी है यदि श्रद्धा भी हो तो यह आसान हो जाता है उदात्त भावनाओं का आध्यात्मिक जीवन में बहुत मूल्य है वे हमें परमात्मा के निकट ले जाती है कुछ लोगों में भक्ति का आधिक्य होता है लेकिन भावना के साथ विवेक और समुचित क्रिया भी होनी चाहिए विभिन्न मानसिक क्षमताओं को समन्वित करो इन क्षमताओं के ऊपर उठकर सत्य को जानो परमात्मा हमें प्रेरित करे और हमारा मार्गदर्शन करे। जीवन मुक्ति मृत्यु से पूर्व मुक्त होना हमारा लक्ष्य है हमें इस जीवन में ही भरपूर प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है मृत्यु से पूर्व भगवत साक्षात्कार की उच्चाकांक्षा रखो लक्ष्य की दिशा में संघर्ष करते हुए बढ़ते चलो जब तक हमें अपने अहंकार का बोध है तब तक जिम्मेदारी हमारी है हमें प्रयास करके पूर्णता के निकट पहुँचना चाहिए सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव प्रज्ञा कहलाता है यह क्षमता शुद्ध बुद्धि और हृदय के माध्यम से प्रकट होती है भक्ति को बुद्धि द्वारा सदा नियंत्रित होना चाहिए भावनाओं को विचार द्वारा दिशा प्रदान करनी चाहिए भावनाओं और बुद्धि दोनों में तालमेल होना चाहिए और हमें कभी भी अपने को अपनी भावनाओं अथवा कोरे बुद्धिवाद द्वारा बहान बहने नहीं देना चाहिए इस उच्चतर क्षमता प्रज्ञा से हमें प्रत्यक्ष अनुभव सत्य के प्रत्यक्षानुभूति होती है लेकिन पहले प्रज्ञा की क्षमता का विकास करना चाहिए यह क्षमता हम में पहले से ही है लेकिन वह मन की मलिनता के कारण अमृत है सत्य का साक्षात्कार करने के लिए चित्त की शुद्धि करो हम सत्य की झलके तो कम से कम पा ही सकते हैं और अस्पष्ट प्रज्ञा को निश्चित और स्पष्ट प्रज्ञा में विकसित करना चाहिए प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। हमें सदा अपनी आध्यात्मिक विरासत को याद रखना चाहिए कभी अपने को भावनाओं के वेग में प्रवाहित न होने दो यह बहुत खतरनाक है सुस्पष्ट और निश्चित चिंतन आवश्यक है अपने मनोभावों को नियंत्रित करो प्रारंभ में बाहर से अच्छे संवेदनाओं को ग्रहण करना आवश्यक हो सकता है लेकिन अपने भीतर से उदात्त प्रेरणाओं को पाना अधिक महत्वपूर्ण है अंतस्य ज्योति को देखने की तीव्र अभिलाषा रखो वह तुम्हारे भीतर है तुम्हें ही उस अंतस्थ ज्योति को अभिव्यक्त करना है हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन में संतुलन होना चाहिए प्रत्येक कर्म को सेवा और पूजा मानना चाहिए चिंतन के दो प्रवाह होते हैं एक चेतन और दूसरा अचेतन। कर्म करते समय चेतन प्रवाह को कर्म की ओर तथा अचेतन को भगवान की ओर प्रवाहित करो जब तुम खाली रहो तब दोनों को भगवान की ओर मोड़ दो हमारे देह मन की शक्ति को नियंत्रित और संचित करना चाहिए अभी शक्ति का अपव्यय हो रहा है शक्ति के व्यर्थ बर्बाद ना करो शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है नए मार्गों को खोला जा सकता है जिसने जिनसे शक्ति के प्रवाह में वृद्धि हो सके अनुपयोगी कर्म व्यर्थ बातचीत गप्पे और निरर्थक चिंतन झाड़ झंखाड़ के समान है उन्हें उखाड़ फेंको तब उपयोगी कार्य के लिए समय मिलेगा साधना के समय कोई शारीरिक चंचलता कोई भी मानसिक बेचैनी नहीं होनी चाहिए अभ्यास द्वारा ध्यान गहरा होता है ध्यान द्वारा शक्ति के मार्ग बाधा रहित हो जाते हैं हमें ईश्वरी शक्ति के संस्पर्श में आना चाहिए हमारा प्रस्तुत कार्य इस शक्ति के प्रवाह के श्रेष्ठतर और अल्प बाधा वाले मार्ग बनाना है जिनसे हम अधिक ईश्वरीय शक्ति पा सकें एक निम्न मानसिक शक्ति होती है और एक दूसरी उच्च मानसिक ऊर्जा अथवा आध्यात्मिक शक्ति होती है हमारा सामान्य चिंतन निम्न मानसिक शक्ति द्वारा होता है अभ्यास के अभाव में हमारी उच्चतर क्षमताएं दुर्बल हो गई हैं अतः हम आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण नहीं कर पाते प्रातःकाल पूजा ध्यान और साधना का सर्वश्रेष्ठ समय है मन को निषेध विधि द्वारा नियंत्रित मत करो उसे सकारात्मक रूप में शुभ विचारों द्वारा से करो सदा एक केंद्रीय विचार का होना आवश्यक है निकटतम लक्ष्य क्या है सत्य के संस्पर्श में आना जिसे हम सत्य कहते या मानते हैं वह हमारी संपूर्ण सत्ता को अपनी ओर खींचता है अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सत्य के संबंध में हमारी धारणा स्पष्ट हो लक्ष्य और पथ सत्य होने चाहिए हमारी कल्पनाएं भी सत्य विषयक होनी चाहिए अवचेतन चिंतन को नियंत्रित और कम करो हमें चिंतन के नियम जानना चाहिए और सचेतन चिंतन तथा क्रियाएं करनी चाहिए विचार आवश्यक है उसकी सहायता से हमें उस सत्य तक पहुंचना चाहिए जो उससे परे है ध्यान अभ्यास से साधता है ध्यान के बाद उनके मनोभाव को कुछ मात्रा में बनाए रखना चाहिए हृदय को देवालय में एक नन्हा सा प्रदीप सर्वदा प्रज्वलित रखना चाहिए सर्वप्रथम बुद्ध ईसा आदि में परमात्मा को देखो उसके बाद उन्हें संतों में जानो जो पवित्र नहीं है उनमें विद्यमान परमात्मा को भी प्रणाम करो लेकिन दूर से हम बहुत दुर्बल हैं और उनसे मिलने जुलने से हम पर बुरा असर पड़ सकता है अतः हमें सावधान रहना चाहिए हमें अनुपात की समझ होनी चाहिए सदा समुचित सावधानी बरतो जिससे तुम अशुभ से प्रभावित ना हो हमें कुछ समय के लिए उनसे दूर रहना पड़ सकता है क्या यह दुर्बलता है अशुभतर ग्रंथियों से बचने के लिए हमें कुछ ग्रंथियों का निर्माण करना पड़ता है मन एक वायुदाब मापक यंत्र बैरोमीटर के समान है यदि तुम्हें लगे कि तुम नीचे की ओर खींचे जा रहे हो तो सतर्क हो जाओ हमें जीवन में बहुधा समझौते करने पड़ते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है यदि हमारा स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण हो तो हम मनोग्रंथियों से बच सकते हैं हमें उच्चतर बुराई पर विजय पाने के लिए निम्नतर बुराई का पूरा उपयोग करना चाहिए प्रत्येक स्थिति का वस्तु स्थिति के अनुरूप मूल्यांकन करना चाहिए साधना मानसिक स्केटिंग बर्फ पर फिसलने का खेल के समान है अहंकारी गिर जाते हैं यह न सोचो कि तुम बहुत महान हो अथवा बहुत सुशिक्षित हो बाह्य व्यवहार में अपनी आंतरिक सजगता बनाए रखो लोगों से मिलते जुलते एक मिलने जुलने का एक तरीका होता है अपवित्र और दुष्ट प्रकृति के लोगों से संपर्क होने पर सदा ढाल की तरह आंतरिक अवरोध खड़ा करो परमात्मा से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करो और परमात्मा के माध्यम से सभी से संबंध स्थापित करो बिंदु वृत्त के साथ एकत्व स्थापित करें और उसके बाद ही वृत्त के दूसरे बिंदुओं से ऐसा करें परमात्मा सभी प्राणियों में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार वृत्त प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है पूर्ण के माध्यम से सभी अंशों से संपर्क करो अधिकांश लोग परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं अधिकांश लोग अच्छे उपयोगी पौधों के बदले घास पात उगाते हैं यदि हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं तो हमें अपने रहन सहन को पूरी तरह से बदलना होगा पवित्र और उदात्त विचारों को आश्रय दो और सदा परमात्मा के संस्पर्श में बने रहो हमें अपने आध्यात्मिक मनोभाव को अपने लिए स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए मन का कम से कम एक भाग सदा उस उच्चतर भाव में बना रहना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का एक केंद्रीय विचार होना चाहिए यह परमात्मा के साथ तुम्हारे संबंध का अथवा जीव के ईश्वर के प्रति चाह का अथवा तुम साक्षी आत्मा हो इस तरह का हो सकता है अथवा सर्वदा किसी भगवन नाम का जप करो शब्द तदनुरूप भगवन चिंतन को जगाता है